का, ना अनुमान कोई अनुमान नहीं लगा सकते ना अपेक्षा और नहीं आप इनकी कि ये भी नहीं हो सकता कि आप इनकी अपेक्षा से हट पाए इच्छाओं से बट पाए आप।, आप और अधिक, अधिक अधिक अपेक्षा करते ही रहेंगे ये हो जाए वो हो जाए ना कि यदि तू पूर्ण काम होना चाहता है इसी सूत्र में कह रहा हूं इस सूत्रात्मक भाषाएं वेद की जैसा कहा कि कामनाओं को और इच्छाओं को पूर्ण काम होने के लिए आत्मा को ही इस यज्ञ को ही मात्र इच्छा बना ले तो पूर्ण काम होगा अनंत हो जाएगा कहा अतृप्तियों इच्छाओं की ड़ में जो फंस गया वो अपना ही ना हुआ अरे फिर वो किसका हुआ और यही हाल है तुम्हारा हा भूल जाते हो कि आज भी सचराचर में ना तो कोई रक्त संबंध है होता है ये झूठ है धोखा है और ना ही कोई तथाकथित सेक्सुअल रिलेशनशिप तुम्हें यूनिटी ला सकती है यह भी महापाखंड है अगर यह सच होता तो मां बेटे में बाप बेटे में लड़ाई झगड़े मुकदमे बाजियां और गोलियां क्यों चलती आप डाइवोर्स में क्यों जाते हैं और उम्र तमा आप लड़ते ही हुए कि एक दूसरे की विपरीति क्यों जीते ना ये कोई संबंध नहीं सूडो संबंध है संबंध भाव का है भाव है तो संबंध है भाव नहीं तो संबंध गया जब भी पति पत्नी के बीच में अतृप्तियां आई, उनके भाव हटे तो एक दूसरे को काटने लगे और मैं ये नहीं कहूंगा कुत्ता कुतिया की तरह काटने लगे क्योंकि तो इसमें कुत्ता कुतिया का अपमान है वो ऐसे नहीं काटते जैसे आप लोग रोज काटते हो हाँ भाव गया संबंध गया उसमें कसमें खाना कौल भरना महत्वहीन है कोई मतलब नहीं बेमानी है जिसके पास भाव नहीं है उसके पास संबंध नहीं है भक्ति भी भाव की राह चलती है भाव है तो संबंध है और भाव इच्छाओं और तृतियों में भेद में बैठा है तो कोई भक्त नहीं हो सकता है पिता पुत्र पिता पुत्र नहीं हो सकते पति पत्नी पिता पति पत्नी नहीं हो सकते माता पिता माता पिता नहीं हो सकते भाव है तो संबंध है भाव गया ना संबंध है अज्ञानी लोग इन्हीं के ढोंग ढकोसले इन्हीं के भजन गाया करते हैं मेरे हैं तेरे हैं वो भूल जाते हैं कि भाव के ही रिश्ते हैं सचराचर ही भाव का है भाव से ही भगवान है भाव से ही तुम पतित योनियों से दुर्लभ योनी में आते हो और भाव ही तप बनेगा तो अनंत की राह मिलेगी झूठे नाते रिश्तों की बात करते हो और भाव के सत्य को नहीं जानना चाहते हो कहा कि काम ना अनुमान अपेक्षा कामनाओं का अनुमान और अपेक्षा किसी को भी नहीं हो सकती हो सकती क्या अभी यह हुआ है, तो हो जाए वो अमृतमान भागता रहा था स्वामी जी ये बटोर लो तो सुख से बैठ के खाएंगे छियेंगे और वो भागता रहा बटोरता रहा और फिर वो चिता की लकड़ियों पर मुझे लेटा देखा मैंने पूछा क्या यहां सुख से है उन्हें भोगेगा कब जिन्हें टूटता रहा था तुमसे अच्छा क्या हुआ है वो तीन के आगे गिन ही नहीं पाता तीन चीजें डाता है एक यह यहां चुरा के रखेगा दूसरी वहां रखेगा तो तीसरी वहां रखेगा और वहां तो लूट मची है तो फिर जाएगा लेने तो चौथी भी ले आएगा तो बाकी तीन भूल जाएगा तो फिर सारा दिन भूलगा कहां रखेगा तुम तो तीन सौ बटोर लेते हो तीन लाख बटोर लेते हो करोड़पति बन जाते हो और भूल जाते हो कि पैसा तो बहुत बढ़ गया है अरे तू तो कौड़ी का भी नहीं रहा है सारी कीमत उसी की है तो, तो महाकंगाल तो कह रहा हूं काम अच्छा न अनुमान अपेक्षा इनका कोई अनुमान अपेक्षा नहीं है सारी कामनाओं इच्छाओं को आत्मा में अर्पित कर दे आनंद भयो अभ्यास आप पूर्व के सूत्र में आओ कि आत्मा के आनंद को ही नहीं अपने पूर्ण कामनाओं को दे उन्हीं का होकर आत्मनिमत होकर आत्मा का होकर जीने का प्रयास कर अथा तो ब्रह्म जी की आशा अरे अब तो आत्मा की जिज्ञासा कर आत्मा को जान अरे छल भी तरअने क्योंकि उम्र बहुत जा चुकी है जाने कुछ बाकी है भी कि नहीं है अरे अब तो आत्मजिज्ञासा कर क्या तृप्तियों कामनाओं और इच्छाओं के पीछे भाग रहा है जाने कब कौन घड़ी अंत की आ जाए और तेरे पास आत्मा का सुख और एकाग्रता ना हो और फिर जो पूर कहा है कि इन अंधासी फिर अंधी योनियों से फिर उभरेगा फिर लौटने के लिए तुझे वहां भटकना पड़ जाए बहुत से संप्रदाय कहते हैं बेटा बेटा ही होगा बेटी बेटी होगी आदमी आदमी होगा अगले जन्म में उनसे पूछो ये सर्टिफिकेट तुम्हें कहां से मिल गया था क्योंकि अगर ऐसा होता अगर ऐसा होता समझदार लोगों तो मां को बेटी खाती है और बेटी बना के दे देती है और बेटा बापू खा लेता अरे पहले इसको अन्न में जाना होगा अन से फिर यज्ञ होके द्वारा ऐसे लौटना होगा ये कहा तुम्हारा सर्टिफिकेट रखा है ये ये ही होगा वो वो ही होगा जिसको जितनी गैस चढ़ गई उसने उतने नए नए कांड बना दिए ऐसा कुछ होता नहीं है प्रकृति अपने ढंग से चलती है तुम्हें एक उदाहरण कथा सुनाते हैं आज ये जो सांप्रदायिक वो है एक जातक कथा नहीं उसमें है कथाओं में है कि एक जंगल में बहुत सारे सियार रहते थे सियार तो समझते हो ना सियार बड़ा चालाक चालाक कायर और मकार होता है वो हर जगह अपना उल्लू सीधा कर लेता है सियार नाम सुनिए हो ना अक्सर गांव के आसपास जंगलों में रहते हैं रात में चिल्लाया करते हैं तो सियारों का समूह था उसमें एक काना शियार भी था जो बड़ा तगड़ा भी था और सब लोग उसे गुरुजी कहते थे क्या कहते थे गुरुजी कहते थे और ये गुरु सब विद्वान माने जाते थे गर्मियों के दिन थे भीषण गर्मी पड़ रही थी जंगल सब सूख गए थे कोई फल भी नहीं था झाड़ियों में भूखा श्यार सारे भटक रहे थे और हमारा गुरु जी किसी तरह हिम्मत जुटा के कस्बे में घुसाया भरी दोपहर में और एक झाड़ी में छिप करके देखने लगा वो स्कूल में जा पहुंचा था लड़कों के तो लड़के आधी छुट्टी में अपना सामान ले लेके खा रहे थे समोसे वमोसे जो कुछ होता है कागज पे रख के खा रहे थे तो एक लड़के ने उसी पे कागज पर होती है तो समोसा खाया गाँव की बात कस्बे के उसने कागज फेंका और लड़का अपना घंटी बजे तो स्कूल की तरफ बोलिया तो उस चटनी को सियार देख रहा था कागज को चिपकी हुई जो वहीं गिरी थी उसकी झाड़ी के पास में और सोच रहा था इसी पे एक जीप रखूं तो कुछ कलेजा ठंडा हो जाए कुछ तो है ही नहीं क्या करे सियार बेचार झाड़ी से जो सर बाहर निकाला उसे ध्यान नहीं रहा कि कुत्ता भी देख रहा वो कुत्ता भेगा झटका तो लेके सियार भागा तो चटनी वाला कागज उसकी ठुड्डी पे आके चिपक गया भागा श्यार वो पीछे पड़ गया कुत्ता मारे डर के दुम दबाए श्यार भागा अरे भूख तो भूख प्यास तो प्यास ऊपर से ही पड़ गया पीछे कुत्ता कागज भी नहीं चाट पाया यही ठुड्डी पे चिपक गया कि उसकी भागा श्यारूक तो, तो सकता नहीं तो भागते ही गया कुत्ते ने तो गांव के बाहर छोड़ दिया उसे लेकिन यह डर के मारे भागा तो एक नन्हे सियार ने देखा बाकी सियारों ने भी तू हंसने लगा बोला गुरुजी जी भाग रहे हो कुत्ता ना है आपके पीछे अब तो वो हो गया, आज मेरे शागि की हिम्मत गुरु गुरुजी की खिल्ली उड़ा दी गुरु जी की खिल्ली उड़ा दी एट के खड़ा हो गया कहते है, तुम समझते हो कि मैं डर से भाग रहा था तुम सब मूर्ख हो अज्ञानी हो, इसलिए तो आज अपने गुरु का अपमान करने उतर है अरे जितनी आंख देख सकती है उसे आगे देख ही कहां सकती हो कान जितना सुनता उससे आगे सुन ही नहीं पाती अरे मूर्खों मैं डर से नहीं भाग रहा था तुम्हें खुशखबरी देने आया था गुरु तो वो होता है ना जो हमेशा अपने ऊपर रखे पौवारा तो वरना गुरु जी कैसे अरे मैं तो तुम को खुशखबरी देने आया था अब सबने नन्ने को भी डांटा माफिया मांगी सब दंडवत हो गए कहा गुरुदेव बताइए कि ब्रह्मा जी ने क्या कहा है दुर्लभ है जिनका दर्शन बड़े बड़े ऋषि मनीषियों के लिए हमारा शेयरवा गुरु क्या है एकदम कहला बताइए बोले ये वो चटनी से चिपका कागज दिखा दिया तो ना ना फिर कहने लगा ये तो चटनी से चिपका कागज है बोले इसीलिए तो कहा तुम सब मुंह को बोला गुरुदेव आप बताइए बोले ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ सर्टिफिकेट है उन्होंने अपने ऊटे से चिपकाया तो बोले फिर क्या सर्टिफाई किया ब्रह्मा जी ने इसमें कहना आज से हम सब भय मुक्त हुए कोई आदमी शेर कुत्ता हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब तक ये सर्टिफिकेट हमारे पास है हम उनको दिखा देंगे सब लौट देंगे अब तो सियारों में तो बड़ा नाच गाना शुरू हो गया हमारा श्यार गुरु हरे बड़ी ऊंची पहुंच वाला है ब्रह्मा जी तक वो आया है सब को आया है तो सब जब जय मालाएं पढ़ने लगी नाच गाने होने लगे तो गुरु जी की भूल गई थोड़ी देर की। तो नन्या ने कहा गुरुदेव जब सर्टिफिकेट मौजूद है तो रात की इंतजार कौन करे पेट में तो हालत भूख के मारे आते हैं कुल तो बुला रही हैं। चलो ना फिर दिन में खेतों में खरबूजे खाए जाए तो बोले हाँ चलो चल और जब सैया भाई कोतवाल अब डर कहे का उन्होंने तो हुक्का भी, भी भरने शुरू कर दी चेलों ने कि जी के पास सर्टिफिकेट है आप क्या आप तो बाजे गाजे के साथ चलो जो कुत्तों ने सुना कि खेतों में घुसे हैं वो भी हुकास भरते तो कुत्ते भी झपट पड़े जो गुरु ने देखा कुत्ता सबसे आगे गुरु भागे पीछे भागे चेरे और कुत्ते थे कि छोड़ के नहीं दे रहे थे तो एक सियार ने भाग के गुरु के पास गुरुदेव बोले हाँ बोले कुत्ते पीछा कर रहे इन्हें सर्टिफिकेट दिखा के हमें पीछे से हटाओ ना बोला अरे पागल ये कुत्ते हैं पढ़े लिखे थोड़े ना भाव फिर गुरु की बात गुरु की ही रही <laughs> कहने लगे आदमी मरेगा तो आदमी होगा औरत मरेगी तो और <laughs> जब वो ब्रह्मा जी से ये भी सर्टिफिकेट ले आए हुए जबकि वेद आपको आप ही की बात सुना रहे हैं कि बड़े मूल्यवान है जीवन के क्षण रा उदगम में है अपने को पढ़ ले हर राह सुलभ हो जाएगी तुझे सत्य मिल जाएगा मत, जब राम घट घट है जब हर घट में बसे हैं राम तो रोमले भी हर घट की कहानी है अपनी कथा पढ़ इस रामायण में आप अपने को खोज ले और धन्य है कि चारों कुमार मिल गए उसको भगवान की लीलाओं में हम सब खोजें अपने क्षण थोड़े बड़ी होती हैं बाल लीलाएं होती हैं सुंदर कथाएं हैं मनोरंजन है और वो सारी कथाएं मेरे ही भोले बचपन की है हम सब की कहानियां है अपने को एक बार फिर इन कथाओं में आकर अपने बचपन को टटोल लेना उन कौनों क्षणों को भावों को पा लेना यही तो रामायण है जो सूख गए ये तत्ती छांव विषयों में छुपाएंगे इन कथाओं के उन अमृत प्रसंगों को तो तो तो बाल लीलाएं की थी और फिर बड़े हुए तो गुरुकुल में पढ़ने चले गए थे उस युग में गुरुकुल हुआ करते थे ये पाठशाला मदरसे स्कूल नहीं होते थे शिक्षा का स्थान राजा को भी नहीं दिया गया था शिक्षा के अधिकार से राजा को भी वंचित किया गया था शिक्षा का अधिकार हमने कर्मकांडियों को भी नहीं दिया था वे कर्मकांड कर सकते हैं लेकिन शिक्षा का एक छात्र अधिकार ऋषि को सन्यासी को ही होगा जो निर्लिप्त भाव से एक ब्रह्म में जी रहा होगा नहीं तो शिक्षा अभी हो जाएगी क्योंकि जो शिक्षा को क्षेत्र में कम क्षेत्र में उतार लेगा तो हित और अहित में जाके फंस जाएगा तो वो निर्मल शिक्षा छात्र तक नहीं ला पाएगा इसलिए तपस्वी तो और ऋषि वेद पढ़ाएंगे आयुर्वेद पढ़ाएंगे यजुर्वेद पढ़ाएंगे धनुर्वेद पढ़ाएंगे ज्योतिष पढ़ाएंगे सब पढ़ाए कर्मकांड पढ़ाएंगे लेकिन स्वयं नहीं करेंगे शिक्षक को स्वयं करने का अधिकार नहीं होगा जिससे उसकी आचरण की मन की विचारों की निष्पक्षता सदा बनी रहे आशक्त व्यक्ति अंधा होता है और उससे मिलने वाली शिक्षा सारे समाज को भटका देती है कर्मकांड हमारा पढ़ाया हुआ कर्म ही पंडित करेगा शास्त्रों तक शास्त्री करेंगे लेकिन जो मूल ज्ञान है उसका अधिकार केवल सन्यासी को होगा और सन्यासी फिर कोई ऐसा आचरण नहीं करेगा जिससे वो किसी भी प्रतिबद्धता में मानसिक रूप से फंस जाए ज्योतिष पढ़ाएगा करेगा नहीं हवन कर्मकांड सारे पढ़ाएगा वेद पढ़ाएगा लेकिन स्वयं जाकर के संकल्प लेके कर पूजा पाठ नहीं कराएगा क्योंकि उसमें प्रतिबद्धताओं में फंस जाएगा और उसे संकल्प और विकल्प दोनों से परे रहना है और जो इन सबसे परे रहे शिक्षा का एक छत्र अधिकार उसी के पास हो आज आपकी शिक्षा का अधिकार नेत्र के पास में अभी शाप इन्हीं को कहते हैं क्या शुरू से ही राजनीति शुरू हो जाती है युवा कांग्रेस का है और ये युवा जनता है और ये युवा भाजपा है से पहले से ही उनको नाना संप्रदायों में बांट के हमने लड़ाना शुरू कर दिया है उनके जीवन में क्या कभी निष्पक्षता आ पाएगी और सबसे पहले काम तो आज मां बाप करते हैं ये तेरे हैं वो पराए हैं सब में राम मत देखना, अपने पराए देखना, अपना मतलब देखना शिक्षा को ग्रहण लग गए कलंक बन के रह गई लेकिन यहां चारों कुमार पढ़ने के लिए महामुनि वशिष्ठ के आश्रम में आते हैं मुनि वशिष्ठ की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं नाम का अर्थ कर चुके हैं वशिष्ठ माने वसती इष्टम इति जो इष्ट में सजा बसा है वो वशिष्ठ है और वही ज्ञान का देने का अधिकारी होगा जो अपने आराध्य से कभी भी नहीं होगा और ये सारी ऋचाएं वो यूं ही तो पढ़ा रहा है कि इधर से छूट मत जाना जो उद्गम है तुम्हारा और जो तुम्हारा जीने का मात्र कारण है इसकी उपेक्षा कभी मत करना जिस दिन तुमने आत्मा का अपनी आत्मा की उपेक्षा कर दी और कामनाओं और इच्छाओं के अनुमान और अपेक्षा में फंस गए मान लेना कि तुम लौट करके फिर महापतित योनियों को जा रहे हो जाने कब उद्धार होगा तुम्हारा ये गुरुकुल की किताब है मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं बच्चे होते थे मन के खाली घड़े अमृत से भर जाते थे आप आपके इसमें से एक खूंट भी पी पाओगे बस आश्रम से बाहर निकलते उलिज दोगे फिर वही करोगे कैसी दयनीय अवस्था है हम सबकी कि सागर अमृत का लहरा रहा है हम पहुंच भी जाएंगे भर भी लेंगे और पी ना पाए गलती दोहराएंगे फिर वही भटक जाएंगे और यूं दिन रात बीते जाएंगे और एक सुबह हमारा गमन होगा कंधे पर किसी के और सत्संग सब व्यर्थ हो जाएगा हमें जागना है हमें बहुत करीब होना है अपने अपने हमें एक एक क्षण पढ़ना है सोम को पूछना है अपने आप से कि आज भी हर कोष कोई बना रहा सांस धड़कन कोई दया करके भीख में दे रहा फिर मैं इतना फूल क्यों रहा मुझे दंग क्यों हो रहा मैं अंधा क्यों हो जाता हूं कि मुझे कुछ भी सही गलत दिखाई नहीं पड़ता बस एक भटकता रहता हूं अपने को भी नहीं जान पाता हूं क्यों क्या कुत्ता बिल्ली की योनि में अपने को जान पाऊंगा मैं क्या मैं अपने साथ ईमानदारी बरत रहा हूं आज उन सबको पूछ रहा होगा मालक बड़े हुए और उस युग की मान्यता है राजा हो या रंग शिक्षा के लिए बालक को वन में गुरु के आश्रम में ही लाया जाएगा गुरुकुल में ही आएगा वो और कोई ऋषि उसे लेने नहीं जाएगा जैसे रामायण सीरियल में दिखा दिया वशिष्ठ मुनि आ गए, ऐसा नहीं होता है और ऋषि का आश्रम स्वर का द्वार है गुरुकुल जो है वैकुंठ का द्वार है वैकुंठ क्या है बहुत बार पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं आप समझो हो वैकुंठ कोई अलग जगह होगी वहां जाएंगे कहा विगत हो गया कुंठाओं से जो विगत हो गया कुंठाओं से जो बैकुंठ गया वो वो अभी से वैकुंठ में और जी यहां जो कुंठाओं में अंधयोनिया ही उसके लिए खुला द्वार है और कोई रास्ता नहीं और ये गुरु गुरुकुल मुझे गुमठाओं से रहित करेगा मुझे सर्वशक्तिमान सार्वभौम सर्वव्यापी परमेश्वर का चरित्र सोच विचार संस्कार देगा और उसी से जुड़कर मैं हर सांस हर क्षण जीवंगा मेरा गुरु कुल में प्रवेश होगा इस हित में आज अच्छी नौकरी बढ़िया तनखा और मोटे बूस के लिए मैं पाठशाला से डिग्री कॉलेज से यूनिवर्सिटी में घुसूंगा मेरा क्या उतार होगा क्यों पढ़ा रहे बच्चे इसीलिए तो अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी अरे इससे और ज्यादा अंधता और आप क्या जी सकते हैं क्योंकि तो आज रिश्त तो ही हमारे जीवन में नहीं है ये गुरुकुल ही तो नहीं वशिष्ठ मुनि के यहाँ दशरथ जी अपने सभी सुहेदों तीनों रानियों के साथ आए हैं आश्रम के द्वार पर डेरा डाल दिया है महा वशिष्ठ ने बाहर निकलकर उनका ऋषियों के साथ स्वागत किया और कहा कि मैं आज अपने पुत्रों को आपको अर्पित करने आया हूं इनके जीवन में जीवन का अमृत ज्ञान भरे ये एक सार्थक जीवन जिए, है ये जीवन जो उन्हें आनंद की राह थी ईश्वर जो उनको भस्मी से आनो आना से दुर्लभ रूप में लाया है परमेश्वर का ये प्रयास ईश्वर का ये प्रयास बृथा ना जाए हर तुम तो से भगवान भी, भी लजचित है क्योंकि वो तो मट्टी से मुझे जहां तक उठा के लाया है और मैं मट्टी से भी नीचे छियां आज तो परमेश्वर के परमात्मा ने जो मेरे लिए किया आज वो भी शायद शर्मिंदा होगा इतना उठाया और ये फिर इतना ही नीचे क्यों गिर रहा है? तुम भजन क्या लिखाओगे तुमने तो आचरण में हर गंदी गाली अपने बनाने वाले को दी है और मान बैठे हो कि तुम भक्ति करते हो अरे भक्त वो होगा जो प्रभु के दिए दुर्लभ तन को उनका देवालय मंदिर मानेगा और कभी आचरण से विचार और व्यवहार से कभी मेला नहीं करेगा मन को गंदे विचार से पापी नहीं बनाएगा तो तुम्हारा ईश्वर भी शर्मिंदा होगा यदि तुम ऐसा नहीं करो दशरथ कहते हैं मेरे पुत्रों को वो दिव्य ज्ञान दीजिए कि जो उस यज्ञ के निमित्त आत्मा के निमित्त होकर जिए और ये राजकुल में हैं तो सबके पथ प्रदर्शक बने सबको आनंद की राह देने वाले गुरुदेव मेरे पुत्र आपको अर्पित हैं आज इस भावना से कौन मां बाप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाने आते हैं अरे भटक गए हम लोग हमने तो रा ही गंवा है बनाने वाले को भी धिकारा है हमने हर आचरण में हर सांस में और मानते हैं कि हम बहुत बड़ी भक्ति करते हैं नहीं नहीं जानते हम तो कामनाओं और की भक्ति करते हैं हम तो इच्छाओं की भक्ति करते हैं उनके अनुमान और अपेक्षा में भटका करते हैं हम श्री हरि की भक्ति कहां कर पाएंगे वे एक अमृत ग्रंथ है मुझसे मेरी बात कहते हैं मैं उनसे अपनी ही सुनता हूं वो मेरे है मैं उनका हूं हर विषय मेरे में पूछती है मेरी सांसों में सुगंध बनके आती है मेरी आँखों की रोशनी हो जाती है प्रत्येक ऋषा प्रत्येक ऋषि के ऐसे अलभ्य ग्रंथ है ऐसे सुंदर सत्संग है और हम फिर भी अपने करीब ना हो पाए तो इसे महा दुर्भाग्य ही तो कहा जाए गुरुदेव ने बच्चों को स्वीकारा है और गुरुकुल के द्वार पर ही यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं उनके भी हुए यज्ञोपवीत के विषय में हम सब ने विस्तार से जाना है कि यज्ञोपवीत की परंपरा बड़ी ही अमृतमय परंपरा है अब भी आप लोग यज्ञोपवीत करते हैं गले में डोरी डाल देते हैं क्या जिन्हू हो गया उसका नहीं, वो तो गुरुकुल के द्वार पे ही होगा और तभी वो द्विज होगा और उसे 12 से 15 बरस वहां ज्ञान ग्रहण करना होगा जब तक वो पूर्ण पारंगत नहीं होगा वो गुरुकुल से बाहर नहीं हो पाएगा और जब तक गुरु अच्छे से मान नहीं लेंगे कि ये आत्मस्थ जीने का विज्ञान को पा गया है और ये जीवन के किसी भी क्षण को निरर्थक नहीं करेगा विपरीत नहीं जाएगा वो गुरुकुल से बाहर नहीं होगा इस गुरुकुल का स्वरूप ही आज की शिक्षा में नहीं है आजादी के बाद हमने सोचा था कि शायद हमें मिलेगा लेकिन विदेशों में पले बड़े हमारे प्रधानमंत्रियों ने संप्रदायों को तो पॉलिटिकल आश्रय दे दिया धर्म से कहा तू गुलाम रहेगा तुझ पे प्रतिबंध रहेंगे तो आज भी हम प्रतिबंधित हैं बड़ी विचित्र बात है जिस संविधान को सबके साथ भेदभाव नहीं करना था आज भेदभाव जात लिंग भेद सांप्रदायिकता और भेदभाव की आड़ में आरक्षण संरक्षण देकर संविधान ही देश को लड़ाता है उसी की उंगली पार्लियामेंट बनाती है सांप्रदायिक दंगे होते हैं पतंगे हम देखते हैं उंगली हम भूल जाते हैं कि जरा सा खोट आ गया तो सर्वनाश हो जाएगा इसीलिए शिक्षा मैंने ऋषि के हाथ में दी थी कि वो निर्लिप्त है वह आत्मास्त है गोविंद हरी गोविंद हरी भग वेद की पावन गंगा ब्रह्मसूत्र एवं सभी सदग्रंथों से उभरती हमारी एक सनातन भारत कथा के साथ हम प्रत्येक रविवार सत्संग कर रहे हैं आज गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी है आज ही के दिन भारत एक गणतंत्र राष्ट्र होगा और उसके संविधान की भी कल्पना की गई हमारा संविधान वेद की भांति ही प्रीएम्बल में सबको समान भाव से देखने की सबके साथ समान व्यवहार करने की तथा किसी से भेदभाव न करने की पहली प्रियम्बल में शपथ लेता है और इस प्रकार एक बड़ी ही सुंदर भावना के साथ ये देश गणतंत्र के रूप में प्रकट हो गया और सबकी कल्पना थी कि धर्म की भांति हमारी राजनीति हमारी सोच राष्ट्र तथा संविधान भेदभाव से रहित सबके साथ समान व्यवहार कर सकेंगे आज का वो दिन भी है और फिर उसके बाद हमने इन बरसों को भी झेला है कि जब राम पर लांछन लगा तो जानकी और राम अवध का परित्याग कर गए लेकिन इस गणतंत्र के अंतर्गत जब लाछन लगा तो डी आई और मीसा लगाए गए ये कुछ वैसा गणतंत्र जो हम बनाना चाहते थे संभवतः राम के युग का वो नहीं बना पाया भगवान सभी को सद्बुद्धि सब और विवेक दे कि वे मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा जाने और धर्म और सांप्रदायिकता के भेद को समझते हुए संकीर्ण सांप्रदायिकता को पीछे हटाते हुए धर्म जो प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत उपलब्धि है तथा तो उसको सचराचर से जोड़ने की प्राणी मात्र में एक आत्मा के दर्शन करने के प्र... का जो भाव है उसे लेकर यह राष्ट्र सुखी और समृद्ध हो सके कथा में प्रवेश करते हैं पूर्व की कथा में है हम भगवान राम की कथा में हमने वही ले रखा है और हमारे सामने बहुत कुछ अब स्पष्ट है कि घटना लगभग 19-20 लाख साल पहले की है गुरुकुल में उसी सत्य घटना से हर बालक को राम बनाने के लिए सभी पात्रों का उसी के शरीर में चित्रण करके उसके संपूर्ण जीवन को एक दृष्टि देने का प्रयास ये लीला ग्रंथ है लीला महाकाव्य है गुरुकुल में दशरथ जी चौथे पन को प्राप्त हो चुके हैं ये चौथा पन क्या है चौथापन क्या होता है पहलापन है कलयुग बालपन बालक सूरज की जैसा ही भोला अज्ञानी होता है कुछ नहीं जानता और इस प्रकार उसका बालपन सूरज के से से की तरह चमकता है। साझ की तरह ठंडा होता एक बड़े ही मोहक मुदित भाव में बीतता है फिर आता है दूसरा फन हर व्यक्ति किसी जीवन में और वो होती है उस बालक की किशोरावस्था ये द्वापर युग है कृष्ण की गुदगुदाती मध लीलाओं का काल है इसी में उसके आकर्षण भी होते हैं विपरीत यौन के प्रति वैसी वर्षा और तब उसके जीवन में तीसरा पन आता है त्रेता युग का ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एक मर्यादित गृहस्थ एवं उसके आगे चलता हुआ वानापुरस्थर्म है संपूर्ण जीवन श्री राम कथा है त्रेता युग है और चौथापन उसका के सन्यास के करीब हो रहा है तपने की राह जा रहा है और अभी संतति को पाया नहीं है दशरथ जी इस सतयुग में है चौथेपन में है। ये चौथापन सतयुग है आवश्यकता नहीं कि ये उम्र के साथ चले ये अवस्था में भी आ सकते हैं चौथा पन आ जाएगा सनत कुमारों की बात है और करोड़ जन्म में भी नहीं आएगा तैतीस करोड़ योनिया भटक करके भी यह पन ना पाएंगे और इस पन में भी दशरथ को उत्तराधिकारी मिला नहीं है और हमने तो पहले ही माला घंटी फेरी और कहा हमें तो सिद्धि मिल गई हमें तो उपलब्ध हो गया हम तो भक्त हो गए आप इस अज्ञान को क्या कहेंगे अपनी तारीफ करेंगे या लज्जित होंगे कि वह लीला करके दिखा रहे हैं महाविष्णु के माता पिता सभी देवताओं के माता पिता के रूप में प्रकट हुए हैं महामुनि कश्यप और देव माता आदिति और वह हमको लेना करके दिखा रहे हैं कि जब तक तुम्हारा स्वभाव सतयुग नहीं बनेगा तुम्हें कुछ उपलब्धि नहीं होगी और हम अपने स्वभाव को मैले से मैला कड़वे से कड़वा रखना चाहते हैं कोई एक स्थान भी नहीं बनाना चाहते यह धर्म की कथा है संप्रदायों ने इसे लिया तो लड़ा दिया शैव शाक्त वैष्णव बना के आपको ना ये तो प्राणी मात्र की कथा है राम भेद करेंगे किससे शबरी के जूठे भीर खाए थे उन्होंने और आज भी आत्मा होकर हर शबरी की जीव की जूठन को रख में बदलते हैं धर्म की कथाओं में कोई सांप्रदायिकता नहीं और जहां सांप्रदायिकता है वहां धर्म नहीं होता और उनको फिर खीर के द्वारा संतति की प्राप्ति हुई के अग्निदेव प्रकट हुए, और उन्होंने खीर का पात्र दिया और वही चारों रानियों में वह दशरथ ने दो ऐसे करके दोनों रानियों को दिया और के कई ने और कौशल्या जी ने अपने में से अंश निकाल निकाल के सुमित्रा को दिया तो दोनों को एक एक पुत्रत्व की प्राप्ति हुई और दो अंशों को इकट्ठा लेने के कारण सुमित्रा जी के दो संतान हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न के कई के हुए भक्ति के अनन्न्य स्वरूप भारत जी और भक्ति का अर्थ दूसरों को खाने में नहीं है जरा चौपाई सुनो तुलसीदास कृत की क्या कहते हैं गुरुदेव कि विश्वकर्ण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस हुई वो भक्त कैसा जो दूसरों के साथ घात करना चाहे वो भक्त कैसा जो दूसरों को लूट के अपना घर भरना चाहे जो प्राणी मात्र की सेवा में अपनी भक्ति का सुख ढूंढता हो भक्त वही होगा जो सबका हो जाए विश्वकर्ण पोषण कर जो करना भरत वही भारत के समान होगा भारत अर्थात परमेश्वर के जैसा होगा भक्ति उसी को ईश्वर की ओर ले जाएगी और वो ईश्वर तुल्य हो जाएगा और जो दूसरों को लूटना खसूटना चाहेगा वो कभी भक्ति जीवन में नहीं पाएगा ये चारों रूप प्रकट हुए और ये चारों रूप हमारे भाव को स्वरूप है हमारे आचरण का रूप है सबसे पहले शत्रुघ जिसने विषय वासना रूपी शत्रुओं का हनन नहीं किया मारा नहीं कोई दूसरा तुम्हारा शत्रु नहीं तुम्हारा असत्य तुम्हारा अज्ञान लोभ मोह आसक्ति पेट के कपट झूठ और प्रपंच लोभ के वशीभूत होकर जिससे लाभ मिल गया बढ़िया खाने को मिल गया उसके आप यशगान करने लग गए ऐसी सड़ी हुई मनोवृत्तियां ही तुम्हारे शत्रु हैं तुम्हें अंधा बना देते हैं कहते हैं किसी के दिमाग में पहुंचना हो तो पेट के रास्ते घुस जा है सारी अकल मारी जाएगी हा ना ऐसा नहीं कि जो प्राणी मात्र में एक राम का भाव रखे और जो सबके हित में जीना चाहे भक्ति उसी की राह तो पहले हमारे शत्रुओं को काम क्रोध लोभ मोह मद मस्तर अज्ञान अंधता आंखों पर गांधारी की पट्टी बांधना लोग के वशीभूत अपनी ही आंखें बुद्धि और विवेक फोड़ लेना कान को प्रधानता देकर आंख और बुद्धि को नीलाम कर देना कि जो कान से सुना वही सच है ये शत्रुघन को इन शत्रुओं को मारना है और इनको मारे बिना कोई भक्ति नहीं पा सकता कोई नहीं पा सकता भगवान राम की कथा में लीला कथा में प्रभु लीला के द्वारा हमें दिखा रहे हैं कि बन के शत्रु घन मार अपने झूठ कपट पाप असत्य और अज्ञान नहीं तो सतयुग में प्रवेश ही नहीं होगा तेरा और सतयुग में प्रवेश ना हुआ तो भक्ति की अमृत की प्राप्ति कदापि नहीं होगी यही चौथापन है तुम्हारा तुमने चाहे तुम झूठ कपट बेमानी दुराचार सब करते रहो और तुम्हें भक्ति में मिल जाए यह नहीं हो सकता भक्ति ज्ञान और वैराग्य की भी मां है ज्ञान और वैराग्य भी भक्ति की संतान है भक्ति सबकी मां है पुस्तक तो पहुंचने के लिए तुम्हारे मन में प्राणी मात्र के प्रति मातृत्व का भाव नौछावर की कामना अभेद रूप से सब में भक्ति का स्वरूप जब तक नहीं देख पाओगे तुम भक्ति नहीं पाओगे ये माला फेरण भक्ति और चंदा बटोरण भक्ति हम उत्तर भारत में ही देखते हैं। शायद इसीलिए भगवान श्री रामदेव यहां रहे नहीं थे सरयू समा गए थे और कृष्ण यहां से चले गए थे गैरकाधीश हो गए थे ये ठोम हम ना करें तो प्रभु का अपमान भी ना हो नारायण हमें छोड़ के ना जाए हम सबको गंभीरता से लेना होगा कि पहले शत्रु बन के हमको अपने हर झूठ कपट असत्य और ज्ञान को मारना होगा तभी तो हम भक्ति में रथ भरत भक्ति रूपी शरणागति और समर्पण को पाएंगे और जब तक ये समर्पण और ये भक्ति एक ही भाव से प्रभु के चरणों में नहीं झुकेगी राम रूपी लक्ष्मी हमारा मन कभी स्थिर नहीं होगा हम लक्ष्मण भाव नहीं पाएंगे और जब राम रूपी लक्ष्मण मन होगा योगी मन होगा तभी आत्मा श्री राम का हमें दर्शन होगा खाली दिए जला करके हम अभ्यास करते सकते भक्त होने की प्रक्रिया में अपने को मांझ धो सकते हैं भजनों के साथ लेकिन जब तक ये अवस्था नहीं आएगी मन लक्ष्मण नहीं होगा राम का दर्शन ही नहीं होगा और जब तक भक्ति में रत्न में भरत मेरा भाव नहीं होगा मेरा मन योगी लक्ष्मण नहीं होगा और जब तक शत्रुघ्न मेरे स्वभाव से शत्रुघ्न सारे पाप नहीं मारेगा ये दुराचरण नहीं हटाएगा मैं भरत नहीं हो पाऊंगा यह गुरुकुल की शिक्षा ग्रंथ है वेद की ऋचाए हैं, जीवन का अमृत पाठ है शीख इन लीला कथाओं की गहराई में जाओ इन्हें खाली लॉलीपाप कथा मत समझो ये नारायणी लीलाएं हैं प्रभु की लीला है तुम सबकी कहानी है जीव मात्र की कथा है सारे पात्र तुम में हैं और तुम इस कथा में हो जो इस कथा को अपने से हट के सुनते हैं वे कुछ नहीं पाते आत्मा श्री राम है योगी मन हा जिसने दसों इंद्रियों का निग्रह करके की जो मानसिकता है वो दशरथ है मनोवृत्तियां तीन पत्नियां हैं कौशल्या सुमित्रा और के जीव आत्मा यहां जानकी है जो आत्मा श्री राम का वरण करने आई है योग हो जाए अनंत हो जाए अमर हो जाए हो जाए तो एक को धरती समाना होगा और दूसरा सरयू सरय वायु मंडल भी होता है माने वायु होता है हाँ नदी का नाम भी यहाँ सरयू रखा और दूसरा आत्मा अनंत में विलीन होगा दोनों फिर अलग हो जाएंगे मेरी कहानी लीला ग्रंथ में वेद मुझे सुनाते और मैं खाली भजन पीट के भाग जाता सुनना नहीं चाहता है ना कहानी हमारी तो इस प्रकार चार कुमार प्रकट हुए अवध धन्य हो गया अवध मां भी बताया है जिसका कोई वध कर सके उसे क्या कहते हैं अवध और ये अवध कहां है खाली फैजाबाद में नहीं हर दे अवध है उसका कोई वध नहीं कर सकता जहां आत्मा श्री राम विराजते हैं राम गए तो गई अयोध्या हम सब अवध हैं क्योंकि हम पर श्री राम आत्मा की कृपा है और वही आज की ऋषा है ऋषा भी खोल लो हाँ हमारे ऋषि आजीवती सुनाक्षेप है हम वेद तीसरे की तीसरे ऋषि की पांचवी सूख के सातवीं ऋचा में कहा आए जी वाज वाज सातम अतः हयह उच्चा विजा हरि हरी इंधास बत्सता आय जी आना अब यज्ञ के उस जीवन में चले आ फिर लौट चले आय जी जी माता जीवन को देने वाला ये की जो है आज फिर उसकी तरफ अपनी सुधियों को लौटा दे चल भीतर चले जहां प्रच्वलित है मेरे अंतर में आत्मज्वालाओं का वो महान कुंड आय जी जहां निरंतर यज्ञ हो रहे हैं आहुतियों के द्वारा मुझे सासे क्षण मिल रही हैं भोजन यज्ञ होता है रक्त के कम ऊर्जा मिल रही है, है, है। आय जी आओ अरे बहुत भटके हो बाहर आओ भीतर चले धार में पुकारता हमें कि सोन को जान तो ले मनुष्य मन की भी न जान पाए अपने आप को तो क्या पशु युवाओं में जाकर पढ़ोगे सारा दिन बेकार की बातों में बीत जाता है रहता इस घर में हूं और इस घर की सुति में रहती मुझे बस भटकता ही रहता हूं इंद्रियों के द्वार भौतिकताओं के बाजार वासनाओं के दो पहले सपने और भाव भेदभाव की ये लीलाओं में ही फंस के रह जाता हूं नहीं पहुंच पाता तो बहुत सपने तक ही तो नहीं पहुंच पाता हूँ आज अपने अपने यज्ञ के पास हो वो यज्ञ जो जीवन दाता है वो ये कि जिसके कारण हमें वो जो हम में प्रचलित है जो सत्य रूप में यज्ञ है वाज सातम जिसकी आहूतियों के सुख से हम सुखी हैं, हमें सुख मिल रहा वाज माने आहूतिया यज्ञ में जो आहूतियां देते हैं वाजवाने घोड़ा भी होता है तो बाकी हमारे महान वेदाचार्यों ने घोड़े दौड़ा दिए वाज माने यज्ञ आहूति पूर्व ऋषि में भी पढ़ा क्या है वाजम इंदिरा सहस्त्रणाम वाजम माने आहूतियां देते हो यज्ञ करते इंद्रा, ब्रह्म ज्वालाओं में सहस्त्रणाम सहस्त्र सहस्त्र जिसके कारण विश्वी ये क्षण भनम संसार पौसया तो फिर फिर जीवन होता है आ, तो वैदिक शब्दों के सही अर्थ भी जान लो वो लक्ष्यार्थ है ये शब्दार्थ आएंगे जी यज्ञ में अपने वाज ऐसा आता कि जहां यज्ञों के द्वारा वाज माने आहुतियों के द्वारा सुख उत्पन्न हो रहा है आता हर सांस धड़कन हर कोमल कल्पना सारे उम्मीदें स्वप्न सभी कुछ तो इस यज्ञ से है तो आय जी वाज साधन अथा हय इसी के कारण ही तो हम ऊपर को उठते हैं उत्थान को जाते हैं समृद्धि को पाते हैं विजा विशिष्ट जा उत्पत्ति जा उत्पत्ति विशिष्ट उत्पत्ति को से भृता भरपूर होते हैं परिपूर्ण होते हैं सम्मानित होते हैं आज भी एक सांस एक क्षण मुझे बनाना नहीं आया लेकिन उन क्षणों को बर्बाद करना तो मुझे खूब आया है वे कऋषि ये नहीं कह रहा कि मेरे भजन गा मेरे मेरे चरणों में आके लेट जाओ मुझे चढ़ावे दे दे वो तो कह रहा है पगले अपने भीतर जाम भीड़ नहीं चाहता हर व्यक्ति को उसके घर लौटाना चाहता है वीर संप्रदायों में लगती है जहां धर्म ही नहीं होता है आए आज आ इस यज्ञ में आ इस जीवन यज्ञ में आ वाह जैसा होता आती हूं कि सुख को देख अतः इस प्रकार इस भांति अती हया उच्चा तेरा उत्थान हुआ तू जन्म पाया और ऊपर को उठ सका ये मनुष्य की यूनी पाई तुमने भी जाती भ्रमण करने में भी ये यज्ञ ही सक्षम है भीतर आएगा तभी आगे भी तो उत्थान पाएगा हरि ही हरण हुआ था तेरा उद्धार पाया था तू कहते हो ना हरे कृष्ण हरे कृष्ण तो हमसे पूछा था एक बार एक में। विदेश में क्या कृष्ण तो आपके नीले हैं मैंने बोला हाँ तो बोला फिर हरे कृष्ण क्यों कहते हो नीले कृष्ण को है ना तो शक्ति है हरती हरता हरण सिरं हरी जिसने हरण किया था उद्धार किया था इस भांति अंधासी उन अंध से तुम्हारा क्या भूल गए तुम अंधयोनी खाली चंगाधड़ के ही नहीं है बहुत सी है अंधयोनिया तो कहा हरि इव अंधासी यह आत्मा आत्मीयगी तो जो तुझे अंधपतित योनियों से इस दुर्लभ तन में लाया और आज अपनी आत्मा का दुश्मन बना बाहर भटक रहा है और मानता है कि तू बहुत समझदार है तुझे सब कुछ आता है क्या फिर अंध योनियों में लौटने की तैयारी है अपने अपने आप से पूछ डालो इव अंधासी हरी इव अंधासी वापस अंधहा हरण करके तुम्हारा अंधपतित योनियों से उसी ने तो अंकूण सा उगाया था अन्न के रूप में तुम्हें और फिर उस अन्न को यज्ञों के द्वारा भोजन का कि आहुतियों के द्वारा उसी को यज्ञ की आहुतियों के द्वारा सुखल बनाया था तुम्हें शिशु का रूप दिया था उसने आज उसी को भूल गए तुम ये कौन से व्यवहार है ये कौन सा बिरादरीवाद है ये कौन सी घर घर की राजनीति है ये कहां के कपट जाल है तुम्हारे कि याद नहीं की उम्र जा रही है और आज अगर अपने से न जुड़ पाए तो आत्मा आत्मयान तो चला जाएगा तो प्लेटफॉर्म पर तो भटकता रह जाएगा अगर वही तेरे हाथ आएगा ज्ञान खो जाएगा फिर वही अंधासी अंधयोनियों से फिर जाने का वही तुझे फिर उभारेगा अंकुओं ऊपर की योनी मिलाएगा क्यों हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है क्यों नहीं जानते हैं हम सब क्यों नहीं पूछते हैं स्वयं से कि ये जीवन तीर्घ यात्रा है यहां कोई रुक नहीं सकता आगे बढ़ो ये अंधयोनियों में इस भांति इव अंधा से वापिस चले जाओ यहां नहीं ठहर पाओगे क्योंकि ये तो ट्रांजिट कैंप है ट्रांसिट कैंप है अंधयोनियों से भीड़ यहां आ रही है चाहो तो आगे गगन की यात्रा ले लो नहीं, तो वापस भटकने फिर चल दो यहां रुक नहीं सकते हो मौत उठा ली जाएगी क्या ये ऋचा हमारी समझ में नहीं आती है अगर तुम कहते हो कि वेद बिल्कुल आपकी समझ में आ रहा है तो मैं पूछता हूं फिर आचरण तुमको तुम्हारा क्यों नहीं समझ में आ रहा बदल डालो कसम खा लो खो अमृत कुंड है वर्ल्ड ओवर किसी धर्म में छोटू से चाहे वो कोई भी धर्म है वो कथाएं बता रहा है आसमान गिना रहा है तुम्हें सिर्फ पटका रहा है ये वेद और वेद के ऋषि हैं जो तुमको तुम्हारे भीतर का सत्य तुम्हारी उत्पत्ति का क्षण दिखा रहे हैं और उससे मिलने की एक सुंदर सुगढ़ कल्पना दे रहे हैं और हम आज नहीं बदले आज नहीं बदले तो जमीन तो बर्बाद हो ही गए कहा हरी इव अंधा से बबसता बबसता माने जमीन में से अंकुओं को उगाना फोड़ना खेतों में से बीजों को अंकुरित करना ये भीतर उसी ने किया था वो न करता तो आनंद भी ना आता और वो न लौटाता अंध योनि से तो तू कैसे लौटता वनस्पतियों में और वो आत्मा वो आत्मयज्ञ न लौटाता तो क्यों कर तू मनुष्य की योनि पाता मां को उंगली नहीं आती पाप अंगूठा बनाना नहीं फूले फूले पीरते हो मेरी जात मेरा गोत्र मेरा फलाना अरे जो तो अग्नि का सा व्यवहार करेंगे उन्हें अंध योनियों में जाना ही पड़ेगा बहुत भूलो इस बात को इसलिए तो बाबा ने मानस में भी कहा सी राम मैं सब जगवासी फिर श्रुतियों ने सभी ने कहा एक गण नास्ती क्यों कहा ये रिचाएं बता रहे हैं यू कहा तुम कहते हो स्वामी जी हमारी अतृप्तियों रिचाओं का क्या होगा तो आज का ब्रह्म सूत्र खोल लो जो आज का है अठारवा सूत्र है ये ब्रह्म सूत्र ब्रह्म सूत्र माने अनात्म सूत्र खोलो कहा कामाच ना अनुमान अपेक्षा कामाच ना अनुमान अपेक्षा कामना का ना तो कोई अनुमान है कि इतनी हो जाए इतनी हो जाए और ना अपेक्षा कोई भूख का ही इसका कोई अंत है तो कब तक बैठे रहोगे कब तक इस भीड़ के पीछे भागते रहोगे हम सबको सोचना है सबको जो सोचेगा कि मैं इससे हट गया हूं और जब उसके पास है तो समझ लो कि उसका सर्वनाश निश्चित है वो योगी होगा वो सन्यासी होगा वो तपस्वी होगा वो धर्मराज होगा वो गृहस्थ होगा वो वर्णप्रस्थी होगा अथवा वो छात्र होगा ये सूत्र जो है ये सभी के लिए है